नारायण नारायण आज का विषय है नाम चिरंतन है उसे समाप्ति नहीं यदि सच कहा जाए तो हम जबकि जो समाप्ति करते हैं वह केवल अज्ञान के कारण क्योंकि नाम चिरंतन है और काल से परे है उसकी महानता समझना बहुत कठिन है भगवान को अत्यंत प्रिय यदि कुछ है तो वह है उसका नाम वह हम लें तो वह हमारा हो जाएगा भगवान नाम के बिना नहीं रह सकता त्रिवेणी का संगम यदि कोई है तो वह है भगवान भक्त और नाम जहां भगवान होता है वहां उसका नाम और भक्त होता है और जहां भक्त होता है वहां नाम और भगवान होता है तुम लोगों ने बहुत सेवा की है सचमुच ही जब की समाप्ति समारोह संपन्न करके कोई राजा भी लज्जित हो जाएगा ऐसा समारोह तुमने संपन्न किया है अब राम के पास ऐसा कुछ मांगो कि पुनः कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो हम यदि कोई मामूली चीज मांगें तो भगवान हंसेंगे कि मैं इतना बड़ा दाता हूँ तो भी तुम यह क्या तुच्छ चीज़ मांगते हो तो अब उससे कुछ मांगना हो तो ही भगवान ऐसी कृपा करो कि मेरा संतोष निरंतर बना रहे और तुम्हारे नाम का ही प्रेम दो यही उससे मांगो भगवान की अन्य शरण जाकर उससे कहो मैं जो हूँ ऐसा हूँ इसमें सुधार करना मेरे हाथ में नहीं है हे राम मैं तुम्हारा नाम मरते दम तक लूंगा तभी जिंदा रहूंगा और स्त्रियां यही करें कि पति को भगवान के समान मानकर करते से उसकी हो जाएं और मन से भगवान की गृहस्थी परमार्थ का लाभ होने के लिए करें किसी में भी उलझे नहीं किसी भी उपाधि के फंदे में मत अटको उपाधि रहित रहने का साधन यानी उपाधि रहित भगवान का नाम निरंतर लेते रहना नाम लेने से श्रद्धा जड़ होगी और नाम के लिए रुचि पैदा होगी पानी जमने पर जैसे बर्फ हो जाती है वैसे नाम लेने से श्रद्धा अति दृढ़ होती है श्रद्धा के कारण भगवान को तुम्हें मिलना ही होगा तुम निरंतर नाम लेते रहो तुम्हें भगवान निश्चय ही मिलेंगे इसका विश्वास रखो बिल्कुल संदेह मत करो परमार्थ और व्यवहार का अच्छा समन्वय करें परमार्थ के बारे में अकारण शंकाएँ नहीं निर्माण करनी चाहिए आज के इस दिन से हम अपने बेटे को जितनी आत्मीयता से पुकारते हैं उतनी आत्मीयता से भगवान को पुकारो और अब तक जितने प्रेम से भगवान का नाम लिया है उतने ही अथवा उससे भी अधिक प्रेम और निष्ठा से उसका नाम लो अंतकाल में सबसे अंतिम छूटने वाली वस्तु भगवान का नाम हो नाम में ही हमारी अंतिम सांस निकले नाम इतना गहरा पहुंचना चाहिए कि प्राण के साथ ही वह बाहर निकले इस प्रकार जो नाम लेता है उसे देह के सुख दुख का भान ही नहीं रहेगा वह आनंद में रहेगा नारायण नारायण